अध्याय सोलह अमृतवाणी ज्ञान भक्ति तथा कर्म पहला ज्ञान मार्ग ज्ञान योग क्या है सात सौ बत्तीस ज्ञान योग है ज्ञान के द्वारा ईश्वर के साथ युक्त होने का उपाय ज्ञान योग में ज्ञानी साधक ब्रह्म को जानना चाहता है वह नेति नेति विचार करते हुए एक एक करके मिथ्या वस्तुओं का त्याग करता जाता है जहाँ विचार समाप्त हो जाता है वहाँ समाधि होती है ब्रह्म ज्ञान होता है सात चोर घर में घुसकर अंधेरे में वस्तुओं को टटोलता है मेज पर हाथ रखा यह नहीं कहकर छोड़ दिया फिर शायद कुर्सी पर हाथ रखा उसे भी यह नहीं कहकर छोड़ दिया इस तरह यह नहीं यह नहीं नेति नेति करते हुए एक के बाद एक वस्तुओं की छानबीन करते करते अंत में उसका हाथ तिजोरी वाली पेटी पर पड़ जाता है तब वह यह है इति कह उठता है और वहीं उसकी खोज समाप्त हो जाती है ब्रह्म का अनुसंधान भी इसी प्रकार है सात सौ चैंतीस मैंने देखा है कि विचार के द्वारा जो ज्ञान होता है वह एक किस्म का है और ध्यान के द्वारा जो ज्ञान होता है वह और भी एक किस्म का फिर उनके साक्षात्कार से जो होता है वह कुछ और ही है सात सौ पैंतीस सबका ज्ञान एक जैसा नहीं होता व्यक्ति व्यक्ति के ज्ञान में तारतम्य होता है संसारी जीवों का ज्ञान इतना तेज नहीं होता वह मानो दीपक का प्रकाश है उसके द्वारा सिर्फ कमरे में ही उजाला होता है भक्त का ज्ञान मानो चांदनी है उससे भीतर और बाहर दोनों दिखाई पड़ता है परंतु अवतार आदि का ज्ञान मानो सूर्य का प्रकाश है वे मानो ज्ञान सूर्य है उनके प्रकाश से युगों का संचित अज्ञानांधकार दूर हो जाता है